मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्याद राह चलते-चलते थक गया था। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, कहां जाऊं? कहां ठहरूं? क्या करूं? मैं अमराज की भांति सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूं आज मेरा भी प्राण अंत कर देने वाली पत्थरों की वृष्टि हो रही है आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखलाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था वह उसी की छाया में आकर बैठ गया उसके सब वस्त्र भीग गए थे वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं इस समय सूर्यास्त भी हो गया उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पोत्र के साथ रहता था वह वहां सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था उस दिन दैववश कबूत कपोत और कबूतरी दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे किंतु केवल कबूत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिजड़े में पड़ी थी व्याध ने उसे पकड़ लिया था परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे कपोत अपनी संतानों को मातृहीन देखकर चिंतित हुआ भयानक वर्षा हो रही थी सूर्य डूब चुका था फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली ही रह गया यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोति यहीं पिजड़े में बंधी पड़ी है कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया हाय मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोति न जाने क्यों अभी तक नहीं आई वह मेरे धर्म की जननी है उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूं मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है सूर्य अस्त हो गया तो भी वह কল্যাणी अभी तक नहीं आई वह पति के दूसरा कोई वरत, मंत्र देवता धर्म अथवा अर्थ नहीं जानते वह पतिव्रता है पति में ही उसके प्राण बसते हैं पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रयतम है मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई क्या करूं कहां जाऊं मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है वह मेरी प्रिय भार्या अब तक नहीं आई मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा किंतु यह बच्चे क्या करेंगे ओ आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिजड़े में पड़ी हुई कपोती बोली खग श्रेष्ठ मैं यहां विजृए में बधी हुई बेबस हो गई हूं महामते यह व्याध मुझे जाल में फंसाकर ले आया है आज मैं धन्य हूं और अनग्रहित हूं क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं मुझ में जो गुण हैं और जो नहीं हैं उन सब का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं इससे मैं निहसंदेह कृतार्थ हो गई पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है प्राणनाथ तुम ही मेरे देवता तुम ही प्रभु तुम ही सोहृद तुम ही शरण तुम ही व्रत तुम ही स्वर्ग तुम ही परब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो आर्य मेरे लिए चिंता ना करो अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो तुम्हारी कृपा से मैंने बहुतेरे भोग भोग लिए हैं अपनी प्रिया कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिजड़े में पड़ी हुई कपोती के पास गया वहां पहुंचकर उसने देखा मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मृतक की भांति निश्चेष्ट हो रहा है तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया कपोती ने रोकते हुए कहा महाभाग संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त न करो इसमें मुझे व्याद का अपराध नहीं जान पड़ता तुम अपनी धर्ममय बुद्धि को दृढ़ करो ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं सब वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं उनके उन वचनों से वाणी की अधिश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं उसके पैर धोने से पितर तथा उसके भोजन कराने से प्रजापति उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है यदि सूर्यास्त के बाद थका-मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझें क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता पितर और अग्नि भी पधारते हैं यदि अतिथि द्रप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं अतः प्राणनाथ आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं उपकार करने वालों पर भी सभी उपकार करते हैं अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा व्यवहार करे वही पुण्य का भागी बताया गया है कपूत बोला सुमुखी तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है उसे सुनो कोई एक हजार प्राणियों का भरण पोषण करता है दूसरा दस का निर्वाह करता है और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भरकर रखते हैं कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भरकर रखते हैं परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितनी अपनी चोंच में आ जाए सुबह तुम ही बताओ ऐसी दशा में इस थके-मादे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं कपोती ने कहा नाथ अग्नि जल मीठी वाणी तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो इस अतिथि को देना चाहिए यह व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी वहां जाकर वह चोंच से जलती हुई लकड़ी उठा लाया और ब्याद के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया फिर सूखे काठ पत्ते और तिनके बार-बार आग में डालने लगा आग प्रज्वलित हो उठी उसे देखकर सर्दी से दुखी ब्याद ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया इससे उसको बड़ा आराम मिला कपोती ने देखा दाद सुधा की आग में जल रहा है तब उसने अपने स्वामी से कहा महाभाग मुझे आग में डाल दीजिए मैं अपने शरीर से इस दुखी दाद को तृप्त करूंगी सौव्रत ऐसा करके तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे कपोत बोला सुबह मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है